मंगलवार भगवान हनुमान जी का दिन है सभी प्रकार के सुख रक्त विकार राज्य सम्मान और पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत सर्वोत्तम है इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए और भोजन दिन में एक बार ही करना चाहिए व्रत 21 सप्ताह तक करें व्रत की पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार की कथा सुननी चाहिए मान्यता यह भी है कि स्त्री और कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष लाभप्रद होता है उनके लिए पति के अखंड सुख व संपत्ति की प्राप्ति होती है व्रत की कथा इस प्रकार है एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं हुई थी जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी एक बार वह ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी तब हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया वह अपने मन से ऐसा प्रण करके सो गई कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेगी भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हो गए उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूं जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया प्रसन्न सुंदर बालक घर में खेलते हुए देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान चिनी दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान, उसने सोचा, यह कुल्ता व्यभिचारिनी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ वह मंगल को साथ लेकर चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहां है तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा यह बालक मैंने उसे दिया है पति यह जानकर हर्षित हो गया फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपनी जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है उसे हनुमान जी की कृपा से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं